की की ब्लॉग एक, एक और पेशकश, दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के, के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है, है। आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र की प्रेरक कहानियों में से एक कहानी सच्चे मित्र बहुत समय पहले की बात है एक सुंदर हरे भरे वन में चार मित्र रहते थे उनमें से एक था चूहा दूसरा कौवा, तीसरा हिरण और चौथा कछुआ अलग अलग जाति के होने के बावजूद उनमें बहुत घनिष्ठता थी चारों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे घुल मिलकर रहते खूब बातें करते और खेलते वन में एक निर्मल जल का सरोवर था जिसमें वह कछुआ रहता था सरोवर के तट पर ही एक जामुन का बड़ा सा पेड़ था उसी पर बने अपने घोंसले में कौआ रहता था पेड़ के नीचे जमीन में बिल बनाकर चूहा रहता था और निकट ही घनी झाड़ियों में ही हिरण का बसेरा था दिन को कछुआ रेत में धूप सेकता और पानी में डुबकियां लगाता बाकी तीनों मित्र भोजन की तलाश में निकल पड़ते और दूर तक घूमकर सूर्यास्त के समय लौट आते चारों मित्र इकट्ठे होते और एक दूसरे के गले मिलते खेलते धमा चौकड़ी मचाते इस तरह उनका जीवन खुशी खुशी बीत रहा था एक दिन शाम को चूहा और कौवा तो लौट आए, परंतु हिरण नहीं लौटा तीनों मित्र बैठकर उनकी राह देखने लगे उनका मन खेलने को भी नहीं हुआ छुआ भर्राए गले से बोला वह तो रोज तुम दोनों से भी पहले लौट आता था आज पता नहीं क्या बात हो गई है जो अब तक नहीं आया मेरा तो दिल डूबा जा रहा है चूहे ने चिंतित स्वर में कहा हाँ बात तो बहुत गंभीर है जरूर वह किसी मुसीबत में पड़ गया है अब हम क्या करें? कौ ने ऊपर देखते हुए अपनी जोच खोली मित्रो, मित्रो वह जिधर, जिधर चरने प्राय जाता, जाता है उधर मैं उड़कर कर लेकिन इस समय अंधेरा घिरने लगा, लगा है नीचे कुछ, कुछ नजर नहीं आएगा, नहीं आएगा। हमें, हमें सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी सुबह होते ही मैं उड़कर कर जाऊंगा और उसकी कुछ खबर लाकर तुम्हें दूंगा कछुए ने सिर हिलाया अपने मित्र की कुशलता जाने बिना रात को नींद कैसे आई बिल्कुल चैन कैसे पड़ेगा मैं तो, मैं तो उस ओर अभी चल पड़ता हूँ वैसे भी मेरी, मेरी चाल बहुत धीमी है तुम दोनों सुबह आ जाना चूहा बोला मुझसे भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा जाएगा मैं भी कछुए भाई के साथ चल पड़ता हूँ कौवे भाई तुम पाँव फटते ही चल पड़ना कछुआ और चूहा तो चल दिए कौ ने रात आँखों ही आँखों में काटा जैसे ही वो फटी कौवा उड़ चला उड़ते उड़ते चारों ओर नजर डालता जा रहा था आगे एक स्थान पर कछुआ और चूहा जाते उसे नजर आ गए। कौवे ने गाँव गाँव करके उन्हें अपने आने की सूचना दी और वह खोज में आगे बढ़ गया अब कौवे ने हिरण को पुकारना भी शुरू कर दिया मित्र हिरण मित्र हिरण कहाँ हो तुम कहां हो तुम मित्र आवाज दो मित्र तभी उसे किसी के रोनी की आवाज सुनाई दी सर उसके मित्र हिरण जैसा ही था उस आवाज की दिशा में उड़कर वह सीधा उस जगह पहुंचा जहाँ हिरण एक शिकारी के जाल में फंसा छटपटा रहा था हिरण ने रोते हुए बताया कि कैसे एक निर्दयी शिकारी ने वहाँ जाल बिछा रखा था दुर्भाग्यवश वह जाल नहीं देख पाया और फंस गया हिरण सुबका शिकारी आता ही होगा और वह मुझे पकड़कर ले जाएगा अब तो मेरी कहानी खत्म हुई समझो मित्र कौ तुम चूहे और कछुए को मेरा अंतिम नमस्कार कहना कौआ बोला मित्र हम जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें छुड़ा लेंगे हिरण ने निराशा व्यक्त की लेकिन, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाओगे।, पाओगे कौमी ने पंख फड़फड़ाया और, और बोला सुनो मैं अपने मैं मित्र, मित्र चूहे को, को पीठ पर बैठाकर ले आता हूँ वह अपने पैने, पैने दांतों से जाल उतर देगा, देगा। हिरण को आशा की किरण दिखाई दी उसकी आँखें चमक उठी तो मित्र तुम चूहे को शीघ्र ही यहाँ ले आओ कौ उड़ा और तेजी ऐसी वहाँ पहुँचा जहाँ कछुआ तथा चूहा पहुँच गए थे कौवे ने समय नष्ट किए बिना उन दोनों को बताया मित्रों हमारा मित्र हिरण एक दुष्ट शिकारी के जाल में कैद है जान की बाजी लगी है शिकारी के आने से पहले ही हमें उसे छुड़ाना होगा वरना वह मारा जाएगा कछुआ हकलाया उसके लिए हमें क्या करना होगा हमें क्या करना होगा जल्दी बताओ जल्दी बताओ न मित्र चूहे के तेज दिमाग में कौवे का इशारा समझ लिया था घबराओ मत, कौे भाई मुझे अपनी पीठ पर बैठा हिरण के पास ले चलो चूहे को जाल उतर कर हिरण को मुक्त कराने में अधिक देर नहीं लगी मुक्त होते ही हिरण ने अपने मित्रों को गले लगा लिया और रुंधे गले से उन्हें धन्यवाद दिया तभी कछुआ भी वहां आ पहुंचा और खुशी के आलम में शामिल हो गया हिरण बोला मित्र आप भी आ गए मैं बड़ा भाग्यशाली जिसे आप जैसे सच्चे मित्र मिले हैं चारों मित्र भाव विभोर होकर खुशी में नाचने लगे लगे एकाएक हिरण चौक पड़ा उसने अपने मित्रों को चेतावनी दी भाइयों देखो वह जालिम शिकारी आ पहुँचा है तुरंत छिप जाओ चूहा फौरन पास के एक बिल में घुस गया कौआ उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर जा पहुँचा हिरण एक ही छलांग में पास की झाड़ी में जा गुजा और ओझल हो गया परंतु मंद गति का कछुआ दो कदम भी नहीं जा पाया था कि शिकारी आ धमका उसने जाल को कटा देखकर अपना माथा पीट लिया क्या फंसा था और किसने काटा यह जानने के लिए वह पैरों के निशान के सुराग ढूंढने के लिए इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी, उसकी नजर रेंग कर जाते, जाते हुए कछुए पर पड़ी उसकी आंखें चमक, चमक उठी वाह वा, भा, भागते वा, वा, वा, वा, वा, हुए चोर की लंगोटी ही सही अब यही कछुआ मेरे परिवार के आज के भोजन के काम आएगा। बस उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाला और जाल समेटकर चलने लगा कौवी ने तुरंत हिरण और चूहे को बुलाकर कहा मित्रों हमारे मित्र कछुए को शिकारी थैले में डाल ले जा रहा है चूहा बोला हमें अपने मित्र को छुड़ाना चाहिए लेकिन हम कैसे छुड़ाए उसे इस बार हिरण ने समस्या का हल सुझाया मित्रों हमें चाल चलनी होगी मैं लंगड़ाता हुआ शिकारी के आगे से निकलूंगा मुझे लंगड़ा जानकर वह मुझे पकड़ने के लिए कछुए वाला थैला छोड़कर मेरे पीछे भागूँगा मैं उसे दूर ले जा चकमा दूंगा इसी बीच चूहा भाई थैले को कुतर कछुए को आजाद करा देंगे बस हो गया काम योजना अच्छी थी लंगड़ाकर कर चलते हिरण को देख शिकारी की बाँची खिलोटी वह थैला पटक कर हिरण के पीछे भागा हिरण उसे लंगड़ाने का नाटक कर घने जंगल की ओर ले गया और फिर चौकड़ी मारता हुआ यह जा वह जा शिकारी दांत बिस्तार रह गया अब कछुए से ही काम चलाने का इरादा कर वह लौटा तो उसे थैला खाली मिला उसमें छेद बना हुआ था शिकारी मुंह लटकाकर खाली हाथ लौट गया इस कहानी से यहाँ शिक्षा मिलती है कि सच्चे मित्र हों तो जीवन में मुसीबतों का आसानी से सामना किया जा सकता है अभी आप सुन रहे थे आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंच तंत्र की प्रेरक कहानियों में से एक कहानी सच्चे मित्र वाचक स्वर भारतीय परिमल